श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 48, 18 अगस्त अठारह ई. बलराम के मकान पर ईश्वर दर्शन की बात जीवन का उद्देश्य एक दिन 18 अगस्त अठारह ई. शनिवार को तीसरे पहर श्री राम कृष्ण बलराम के घर आए हैं आप अवतार तत्व तो समझा रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति अवतार लोक शिक्षा के लिए भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं मानो छत पर चढ़कर कर सीढ़ी से आते जाते रहना जब तक ज्ञान नहीं होता जब तक सभी वासनाएँ नष्ट नहीं होती तब तक दूसरे लोक छत पर चढ़ने के लिए भक्ति पथ पर रहेंगे सब वासनाएँ मिट जाने पर ही छत पर पहुँचा जाता है दुकानदार का हिसाब जब तक नहीं मिलता तब तक वह नहीं सोता खाते का हिसाब ठीक करके ही सोता है मास्टर के प्रति मनुष्य यदि डुबकी लगाए तो अवश्य सफल होगा डुबकी लगाने पर सफलता निश्चित है अच्छा केशव केसवसेन शिवनाथ ये लोग जो उपासना करते हैं वह तुम्हें कैसी लगती है मास्टर जी जैसा आप कहते हैं वे बगीचे का ही वर्णन करते हैं परंतु बगीचे के मालिक के दर्शन करने के बाद बहुत कम करते हैं प्रायः बगीचे के वर्णन से ही प्रारंभ और उसी में समाप्ति हो जाती है श्री रामकृष्ण ठीक बगीचे के मालिक की खोज करना और उनसे बातचीत करना यही असल काम है ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है बलराम के घर से अब अधर के घर पधारे हैं सायंकाल के बाद अधर के बैठक खाने में नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं कीर्तनकार वैष्णव गाना गा रहे हैं अधर मास्टर राखाल आदि उपस्थित हैं कीर्तन के बाद श्री कृष्ण भाव में विफोर होकर बैठे हैं राखाल से कह रहे हैं यहाँ का जल श्रावण मास का जल नहीं है श्रावण मास का जल काफ़ी तेजी के साथ आता है और फिर निकल जाता है यहाँ पर पाताल से निकले हुए स्वयंभू शिव है स्थापित किए हुए शिव नहीं हैं तो क्रोध में दक्षिणेश्वर से चला आया मैंने माँ से कहा माँ इसके अपराध पर ध्यान न देना क्या श्री राम कृष्ण अवतार हैं स्वयंभू शिव हैं फिर भाव विभोर होकर अधर से कह रहे हैं भैया तुमने जो नाम लिया था उसी का ध्यान करो ऐसा कहकर अधर की जीवा अपनी उंगली से छू कर उस पर न जाने क्या लिख दिया क्या यही अधर की दीक्षा हुई